दीप भारती मया ध्यानीप्रक आसूद मैया रामकृष्णन संक्षेप ध्यान व्याख्या क्रियते किं किंक श्री भारतीय मुनीस्वरे उनको नमस्कार करके ध्यान व्याख्या से यह यहां वेदांत शास्त्री नु विवेका साधन चत संपन्न स्रवण मनम निध्यासनाषानवत सप्तम पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्या ज्ञाने न ब्रम भाव लक्षण मुख्य भवत पूरा शास्त्र का तात्पर्य आ गया यह वेदांत शास्त्र में क्या कहा गया पहले अधिकारी कहा गया साधन चतुष्टय संपन्न कितने साधन है पहला क्या है नित्य नित्या, बाक्त। बाक्त। नित्या नित्य वस्तु विवेक आदि आज इससे पहला क्या लेंगे यहाँ मुद्रा हो गए विराग तृतीय साधना सर संपत्ति समर्दि साधन सत्यु नित्या नित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्ट साधना तो नाम चतुष्ट साधन चतुष्ट तेन संपन्न साधन चतुष्ट सं अधिकारी हुआ साधन चतुष्ट होने पर ही आगे साधन करेगा ये साधन चतुष्ट है तो आगे ज्ञान का साधन मुख्य किससे है ज्ञान से ज्ञान का साधन क्या है श्रवण श्रवण मनन निधि देखो साधन चतुष्ट अधिकार हुआ सम्यक श्रवण मनन निध्यासन अनुष्ठान ये अधिकारी क्या करेगा सम्यक श्रवण मनन निधि का अनुष्ठान करेगा अनुष्ठान बत साधन चतुष्ट संपन्न से साधन करेगा श्रवण मनन निधि आत्मा द्रष्टव्य कह करके श्रोतव्य मंतव्यो निजी यजुर्वेद में गृह निकोप दिन आया अंतरंग साधने है श्रवण मनन निधि इसको छोड़कर बाकी जितने साधन है सब बहिरंग है और श्रवण के पश्चात मनन करना होता है मनन श्रवण के द्वारा संशय निवृत्त होने पर ही निधि होता है उसमें श्रवण प्रधान है मनन निधि अंग है अंगी है श्रवण श्रवण मनन नहीं करके केवल निधि ध्यास कर लेना वो नहीं होता है प्रथम प्रखंड गाय ताभ्याम निर्वी चिकित्सित स्थापित शैत एकताभ्याम हाँ, अतः श्रवण मननाभ्याम श्रवण मनन के द्वारा निस्संदिग अर्थ में चित्त स्थिर हो जाए एकता न तो को निधिध्यासन कहेंगे श्रवण मनन के बिना निधि शासन शीघ्र हो जाएगा श्रवण मनन निधि हम अनुष्ण करेगा अनुषान करने तो ज्यान। ज्यान से उसको हो ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान किससे होगा किस इंद्र हो किस से होगा किस प्रमाण से होगा महावाक्य ही प्रमाण है तब तो हम उच्चारी महावाक्य प्रमाण वाक्यर्थ ज्ञान महावाक्य के अर्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान ही और वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण है पदार्थ उसमें तत्पद तम पदार्थ का ज्ञान तत्पद तम पदार्थों का दोनों का वाच्यार्थ में अभेद है अभैद नहीं है तत्पद और दोनों का वाच्यार्य में अभेद है है अभेद है है नहीं है तो तत्व में से अभेद ज्ञान होगा नहीं होगा इसलिए दोनों पदार्थों का शोधन करना पड़ता है विरोध को छोड़ करके अविद्ध वंश को शुद्ध चैतन्य को लेना है तब तुम पद का लक्ष्यार्थ तत्पद का लक्ष्यार्थ निश्चय होने पर ही महावाक्य प्रमाण से ब्रह्म ज्ञान होगा लक्ष्यार्थ को निश्चय नहीं करके केवल हम सिंह ब्रह्म रटते जाओ ज्ञान नहीं होगा तुम पद के लक्ष्यार्थ निश्चय करना पड़ेगा सरल से केवल हम सिंह रट दे नहीं होगा लक्ष्यार्थ ज्ञान होना चाहिए इसलिए तत्व पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्यर्थ ज्ञान होने के पहले तत्पदार्थ तम पदार्थ से का विवेक करना तत्पदार्थ तम पदार्थ के वाच्यार्थ से उपाधि कम उसको छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना उसमें अविरुद है तत्पदार्थ तम पदार्थ का लक्ष्यार्थ में भेद है नहीं अभेद है तो तत्व पदार्थ विवेचन पूर्वक महावाक्यार्थ का ज्ञान होगा और ज्ञान परोक्ष ज्ञान से मोक्ष होगा ज्ञान की निमित्त होगी अब परोक्ष ज्ञान चाहिए क्योंकि बंध परोक्ष है अपरोक्ष है आपका सुख दुख होता है संसार ये परोक्ष है अपरोक्ष है अपरोक्ष बंध की अध्यास की निवृति परोक्ष ज्ञान से होगी होगी अपरोक्ष भ्रम है और कोई कह दिया नहीं सर्प नहीं रज्जु है निवृत्ति हो जाएगी भ्रम की अपरोक्ष चाहिए रज्जु का अपरक्ष देखा तो भ्रमण नहीं तो भ्रमण नहीं होता है पिता माता गुरु कहेंगे नहीं रजू है जाओ नया नहीं, नहीं स्वामी जी आप देखिए सर्प रजू नहीं जाएंगे पास में नहीं, नहीं। जब सर्प स्वयं प्रत्यक्ष देख रहेगा नहीं, नहीं कोई जब रजू साक्षात्कार कर ले तब तो सर्पभ्रम की निवृत्ति होती है क्यूँकी सर्पभ्रम प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष भ्रम की निवृति अपरोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान से उधर अपरोक्ष ज्ञान से नहीं हाँ परोक्ष ब्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से हो जाएगी परोक्ष भ्रम क्या तो कह दिया नहीं जाओ सर्प है सर्प का ज्ञान होना नहीं।, नहीं ये क्या क्या प्रत्यक्ष है।, है नहीं ये परोक्ष ज्ञान है परोक्ष ज्ञान है नही वही परोक्ष ज्ञान होने का दूसरे नहीं, नहीं। वो, नहीं नहीं वो रखिए तो निवृत्ति हो जाएगी क्यूँकी परोक्ष ज्ञान है और अपरोक्ष सर्प देख रहे हैं परोक्ष ज्ञान से निवृत्ति होगी ये भ्रम अपरुक्ष होने के कारण अपरुष ज्ञान से ही निवृत्ति होगी इसलिए महाभार से जो अपरक्ष ज्ञान ही मोक्ष का साधन है महावाग क्या अपरुख्य ज्ञान है मुख्य होगा मुख्य क्या है लक्षण ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म में तो होना ही है अपना स्वरूप ब्रह्म है अज्ञान के कारण अपरिच्छि स्वरूप को नहीं जानकर के देहादि आदि में अहमभि करके सुख दुख संसारी मानते हैं अज्ञान की अनुभ होने पर अभ्यास नष्ट हो गया अपने स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म भाव रहना यही मुख्य है कहाँ जाना पड़ता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए की निवृत्ति होगी अज्ञान तो परिच्छेद नष्ट हो गया ब्रह्म भाव लक्षण ही मुख्य है ब्रह्मस्वरूपित मोक्ष का स्वरूप बता दिया क्या मुख्य के स्वरूप है ब्रह्म भाव लक्षण स्वरूपानंद अभिव्यक्ति उसका साधन बता दिया महावाक्यार्थ अपरो ज्ञान अपरोन से मुख्य होगा अपरोक्ष ज्ञान का प्रमाण क्या है महावाक्य महावाक्य ज्ञान कैसे होगा तत्व पदार्थ विवेचन पूर्वक विवेक करने से ही पदार्थ शोधन करने से होगा तत्व पदार्थ शोधन करेगा कौन श्रवण मनन निधि अनुष्ठान बता जो श्रवण मनन निधि करता है वही तत्व पदार्थ विवेचन करके उसको ही महावाक्य से ज्ञान होगा और श्रवण मनन निधि करने के अधिकारी कौन है साधन चतुर्थ संपन्न हमेशा ही देखे साधन चतुर्थ संपन्न ग्रंथ में वेदांत इतने श्रवण करने के बाद भी कहते साधन चतुश क्यों कहते साधन चतुस्थ संपत्ति में कोई कमती है तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा नहीं। इसलिए साधना में कोई कमती है तो हमेशा ही ध्यान करे उसको संपूर्ण करने के लिए वेदांत तो श्रवण करते समय अन्य अनुष्ठान करते समय ये भी देखें साधन चतुस्थ को याद रखें मेरे में क्या कमती है उसको पूरा करे पूरा करने से ही ज्ञान होगा उसके बिना ज्ञान हो जाएगा कोई भी साधन जो बनाने के लिए खेचड़ी बनाने के लिए कहेंगे उसके लिए जो साधन नहीं है कहेंगे बना दो बना दोगे छोटे चीज के लिए भी साधन चाहिए साधन के ना बन जाएगा और ब्रह्म ज्ञानी के लिए साधन चतुष्टय हो ज्ञान हो जाएगा इसलिए ये वाक्य से देखो साधन चतुष्टय अधिकारी के लिए चाहिए और सवना करते समय साधन करते समय इसमें भी देखे नीचे नीचे वस्तु विवेक वैराग्य आदि पूरा है या नहीं समम आदि ये सब पूरा होना चाहिए सर्वण आदि सवर्ण मनन विधासन उसको अनुष्ठान कैसे करना सम्यक थोड़ा सुन करके कहीं थोड़ा सुने जाकर हम भजन करेंगे वो सम्यक मना करना है साक्षात्कार आवृत्ति असक्त असकृत साक्षात्कार दुष्ट फल के भोजन करते हैं तृप्ति होती है वो तो प्रत्यक्ष है परोक्ष ही प्रत्यक्ष जो दुष्ट फल होता है वो फल प्राप्ति तो करना पड़ता है थोड़ी खाली या फिर चले जाएंगे जाकर लेट जाएंगे तो फेट भर जाएगा जो गंगा स्नान है याग आदि करेंगे उसका फल होता है अदृष्ट होता है एक बार गंगा स्नान कर जाओ, तो वह भी अदृष्ट होगा कुछ अदृष्ट फल होता है जो याग आदि करते हैं उससे भी अदृष्ट होता है अदृष्ट होने से आगे फल मिलेगा पुण्य और पाप अदृष्ट होता है एक बार करने से भी पाप होगा पुण्य होगा क्योंकि जो दुष्ट फल के एक रखा ग्रास खा लिया मर जाएगा पेट कब तक तो खाने कितने ग्रास खाना चाहिए बोलो पेट भरने पेट भरने तक तो, उसमें कोई हिसाब है नहीं, नहीं। पेट भरने तक तो, पत्थर को तोड़ना है कितने पहाड़ में टूट जाए बोलो टूटते तक फिर तकते इसी प्रकार दृष्ट फल में ये श्रवण मनन निधि ध्यान भी इनका फल ज्ञान दुष्ट है कब तक करना है फल प्राप्त होने तक करना दृष्ट फल होने चाहिए ये हो गया प्रतिपादन किया गया तब तर उपनिषद का त्यादी श्रुता उपनिषद ये न जिसने उपनिषद श्रवण कर लिया उसका भी कहीं ज्ञान नहीं होता है वेदांत श्रवण किया फिर भी कभी कभी ज्ञान नहीं होता है ज्ञान के लिए प्रतिबंधक रहता है बुद्धिमानदे आदि के नचिधि प्रतिबंध है न बुद्धिमानदेय उत्तर का दुराग्रह आदि बुद्धिमानदेय होने से विचार नहीं कर पाएगा मनन नहीं कर पाएगा तीक्षण बुद्धि होनी चाहिए बुद्धिमानद्या आदि न ये बुद्धिमान्देव कुतर्क दुराग्रहा प्रतिबंध हे तीन सदम प्रतिबंध वर्तमान शक्तिरक्षण प्रज्ञा मंद्यम कुतर्क विपरी दुराग्रह कैलचित्लोक हे वर्तमान प्रतिबंध है विषयाशक्ति विषय मत आसक्ति हो ज्ञान नहीं होगा और बुद्धिमदे प्रज्ञा मंद्य बुद्धिमदे हो तो ज्ञान नहीं होगा और कुतर्क तर्क एक माने में कुछ दुराग्रह भी करके और करना कुतर्क कर, कुछ ही करना कैसे आकाश गवाह हो जाएगा आकाश कैसे नष्ट हो जाएगा वनी क्यों गर्म है बोलो कोई पदार्थ कोई द्रव्य गर्म है तो वनी क्यों गर्म होगा कोई द्रव्य गर्म नहीं तो वनी गर्म नहीं होना चाहिए ऐसे ऐसे कुछ को कर करेंगे अद्वित्य कैसे होगा यदि अद्वित कैसे हो समझने के लिए कोशिश करो होगा और नही समझेगा की अद्दित्य है तो एक सुख तो सबको सुख हो जाए एक मरी गया तो सो मरी जाए बस इतने क्रह करेगा और उत्तर सुनना नहीं कुछ ना कुछ बोलते रहे उत्तर सुनने के लिए चाहो तो सबका उत्तर है ये कुतल के द्वारा ज्ञान नहीं होगा अबिपर्य दुराग्रह विपरीत तो में दुराग्रह कुछ विपरीत तो है हमारा मत ऐसा है विपरीत तो मन दुराग्रह लेकर बैठे अब तो भगवान ब्रह्मा जी ज्ञान नहीं करा चुके इसलिए साफ करके वेदांत शास्त्र का सात्वर्य ग्रहण करने के लिए रहना पड़ता है मन में कोई आग्रह दुराग्रह लेकर नहीं रखना छाप करके रखे तो तात्पर्य ग्रहण होगा अब किसी महत्व हमने दिमाग में रख करे उसको पुष्टा करने के लिए पड़ेगी तो ग्रहण होगा सस्त तात्पर्य प्रतिबंधक है उपनिषिमान दिया देना के न चीज प्रतिबंध है न कोई प्रतिबंध होगा तो वाक्यर्थ ज्ञान होगा वाक्यर्थ विषय अपरुक्ष प्रमित अनुस्व सत्या वाक्यर्थ विषय ब्रह्म का अपरुक्ष ज्ञान नहीं होगा प्रमित अनु सत्या फिर कैसे ज्ञान होगा तद उत्पादन द्वारा मोक्ष फलक उपासनाइसु ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा तद उत्पादन द्वारा तत्व तो तो तो तो अपरक्ष प्रमिति अपरक्ष साक्षात्कार उत्पादन द्वारा मोक्ष फलक उपासना मोक्ष फल ये उपासनासना मोक्ष फल आनी मोक्ष फल को उपासना दिखाने का चाहते हुए दिदसु आदो तावत सब दृष्टान्तम ब्रह्म तत्व उपासनाया मोक्ष भवती प्रति जानते प्रति प्रतिज्ञा करते ब्रह्म तत्व के उपासना से भी मोक्ष होता है ये प्रतिज्ञा करते हैं सब दृष्टान्त दृष्टान्त सह दृष्टान्त देकर कहेंगे ब्रह्म तत्व के उपासना से भी मुख्य होगा ज्ञान होकर के ज्ञान के बिना नहीं ज्ञान होकर के उपासना से भी मुख्य होता है ये प्रतिज्ञा करते है संवादि संवादि भ्रमवद्रोपास्या मुच्यते मुच्यते उत्तरे उत्तरे संवादि मुच्यते वादी भ्रम संवादि ब्रह्म को दृष्टान्त बताया संवादी क्या ब्रह्म है कैसा है आगे ठीक बताएंगे संवादी ब्रह्म जिस प्रकार सफल जनक होता है प्रवृत्ति में सफल होती सफलता मिलती है संवादी ब्रह्म अभी बताएंगे संवादी ब्रह्म ब्रह्म दो प्रकार है एक विवादी भ्रम एक संवादी भ्रम अभी बताएंगे संवादी भ्रम जिस प्रकार सफल प्रवृति जनक है इस प्रकार ब्रह्म तत्व उपास भी मुच्चित ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मुक्ति को प्राप्त करता है अतः उत्तरे तापनीय उपास उत्तरेतापनीय उपनिषद है उसमें उपासना बहुत प्रकार उपासना कही गई है उपासना से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है अभी हम बताएंगे यथा संवादी भ्रमण लाभ संवादी भ्रम से भ्रम के प्रभु संवादी भ्रम की तरह कोई व्यक्ति प्रभु हुआ अभिप्रेत होता इष्ट अर्थ लाभ प्राप्त हो जाता है इस प्रकार ब्रह्म तत्वपासनाया तो ब्रह्मतत्व की उपासना के द्वारा भी है इस्टा। इस्टा है इष्ट, इष्ट मोक्ष, लक्षण, अवस्था नहीं मोक्ष है, उपासना से भी मोक्ष उपासना से मोक्ष होता है इसमें क्या प्रमाण है इत्यता उत्तरे त्र कम प्रमाण त्र का उपासना से मोक्ष होता है इस प्रमाण है उपनिषद उत्तर उप... उपनिषद में उपासना कही गये यहास मोक्ष अस्त उपासना से भी मोक्ष होता है अतः उपनिषदादी उपनिषद उपनिषदनिषदि अनेक, अनेक प्रकार उपासना श्रुता अनेक प्रकार ब्रह्मतत्व उपासना कही गई कही उक्ता संवादि भ्रमवतृ संवादि ब्रम तो कहा था इसको प्रपंच हितुम विस्तार करने के लिए संवादी भ्रम प्रतिपादक वार्तिक संवादी भ्रम का प्रतिपादक वार्तिक है उस वार्तिक को पढ़ते है मणि प्रदीप प्रभर मणिबुद्ध्यान विशेषेपी <misterisation> प्रति प्रति विशेषो क्रिया संवादि भ्रमत न मणि प्रदीप प्रभिबुद्ध्याधा मिथ्या ज्ञान विशेषे अर्थ क्रिया विशेषो मणि प्रदीप प्रभा, और प्रभाव मणि की प्रभा। एक स्थान में मणि प्रकाश अन्य तरफ दिवाली में दिखता है मणि का प्रकाश और कहीं प्रदीप जला हुआ किसी मंदिर में उसके अंदर छेद है उसका प्रकाश कहीं दिखता है रात में अंधकार में दूर से देखा कोई व्यक्ति मणि के प्रतिब प्रकाश कहीं देख करके उस मणि वहाँ है उदता है अब दीप के प्रकाश दिखता है मंदिर के छिद्र में कहीं एक व्यक्ति सोता है वहाँ कुछ मणि है, है। चमचम प्रकाश दिखता है तो मणि की प्रभा में मणिबुद्धि यथार्थ है यथार्थ है यथार्थ मणि के प्रतिबिंब को मणि समझना यथार्थ है प्रतिबंब को मणि समझना यथार्थ है भ्रम है दीप के प्रभाव दिवाले में उसको मणि समझना वो तो ये चाहते है दोनों भ्रम है, है ना नहीं दोनों दौड़े मणि सोच करके एक मणिप्रभा को मणि समझ कर दौड़ा एक दीप प्रभाव को मणि समझ कर दौड़ा भ्रम किसका है दोनों दोनों दोन का भ्रम है और दौड़ को जाने पर वो देखता है पास में दीप है उसको मणि मिल जाती है और जो मणिप्रभाव है मणि बुझे दौड़ा और पास में जाकर देखा ये प्रकाश कहा से आता है फिर कहा उसको मणि मिल गई। दोनों का भ्रम होने पर भी एक को मणि मिल गई, दूसरे को मणि मिली नहीं।, नहीं दोनों का भ्रम होने पर भी ये हो गया सम्वादी भ्रम मणिप्रभा में मणिबुद्धि बुद्धि होगी, ये भ्रमत है ये सम्वादी भ्रम और दीप प्रभा में जो बुद्धि है समाधि है समाधि देखो मणिप्री और मणिबुद्धि आप जाओ तो मणिबुद्ध से दौड़ते हुए दो व्यक्तियों का मिथ्या ज्ञान अशेष है मिथ्या ज्ञान किसका है दोनों का ब्रह्म ज्ञान है किन्तु अर्थ क्रिया प्रति विशेष है प्रयोजन सिद्धि के लिए विशेष है नही मणि प्राप्त हो जाती है एक मणिश्च प्रदीप मणि प्रदीप तय प्रभे दोप की प्रभा है मणि प्रदीप प्रभे तयो मणिप्रभा में और प्रदीप प्रभा में मणिबुद्धि हुई मणिप्रभा दीप प्रभा मणिबुद्धि मिथ्या ज्ञानमे मिथ्या ज्ञान हे मिथ्या ज्ञान क्योंकि तद्बुद्धि तस्बुदिमे अतस्म तद्बुद्धि अघट में घटबुदि असर्पम सर्पबुद्धि भ्रम ज्ञान अतस्म तद्बुद्धि अभ्यास भ्रम हे तथा मणिप्रभा मणिबुद्धि मणिप्रभा में मणिबुद्धि वो यथा से नहीं।, है? नहीं।, है। नहीं नहीं होने पर भी सार्थक क्रिया कारिणी मणि प्राप्ति हो जाती है सार्थक कारिणी मणिबुद्धिया अभिधावत पुरुष से मणि लाभ मणिप्रभा में मणिबुद्धि करके जो दौड़ गया पास में जाकर देखा वहाँ कुछ नहीं प्रकाश कहाँ से आता है देखा कहाँ से आता है तो वहां देखा मणि उधर है उसको मिली गयी पुरुष से मणि लाभ होता है इस तरह से तो प्रदीप प्रभा को मणि समझ कर दौड़ा उसको जाने के बाद देखा ये प्रभा है उसको मणि मिल जाती है नहीं, नहीं। नास्ती अर्थ क्रिया वैसमय ये दोनों में विषमता है दोनों का भ्रम होने पर भी मणि एक संवादी भ्रम है एक विसमवादी भ्रम है मिथ्या ज्ञान विशेष भी, भी।, भी, भी। वार्तिकम व्याचिष्ट वार्तिक ये वार्तिक है सुष्ट व्याख्या करते दीपोपवर क्या वर्तते तत् बृश्य द्वार तदवृष्टा मणे प्रभाव अंतर दीपो वर्तते अपवरको वर्त बहिश्य मणे प्रभा अंतर दीपो वर्तते वर्त के छिद्र प्रकोष्ठ उसके अंदर दीप है प्रभा बहिर्दृश्य से तथी दीप से प्रभाव प्रकाश बाहर दिखती है तद्वत मणे अन्यत्र दीप की प्रभा है अन्य मणि प्रभाप अपवर क्या अंतर इत्यादि न श्लोक त्रेण तीन श्लोक के द्वारा वार्ती की व्याख्या करते हैं कस्मिश मंदिर है किस मंदिर में अपवर्क से अंतर दीप तिष्ट क्षुद्र है उसके अंदर दीप है तसे प्रभाव बहिर्द्वार प्रदेश रत्नमेव रत्न में वर्तूलो उपलब्ध उसके प्रकाश बाहर दिखते है। दिखता है कोई दिव्य चित्र है बाहर गोलाकार वर्तूलो दिखती है प्रकाश रत्न जैसे तथा अन्य मंदिर है अपवर्क के अंतर रत्न है रत्न की प्रभा द्वारा दिखती है दीप प्रभावी जैसे रत्न के समान ऐसे दिखती है दीप की प्रभावी रत्न जैसे दिखती है मणि की प्रभावी रत्न जैसी। दोनों में मणि बुद्धि हुई दो व्यक्ति की भ्रम किसकी है दोनों का दोनों का भ्रम है दूरे विधावतो, प्रभा दृष्टवा मणिबुद्ध प्रभाया मणिबुद्याबुद्धिस्तु बुद्धिस्तु, मिथ्या ज्ञानं मिथ्या ज्ञानं दूरे विधावतो, प्रभाया दूरे प्रभा दृष्ट अभिधावतो मणिबुद्धि अभिधावतो मणिबुद्धि ऐसी दौड़ते है दो पुरुष दोनों में प्रभाया मणिबुदि तुम प्रभा में जो मणिबुद्धि समय ज्ञान है प्रभा में मणिबुद्धि द्वयरअपी मिथ्या ज्ञान तथा विध प्रभा दूर तक दृष्ट मणि की प्रभा दीपक की प्रभा दोनों को दूर से देख करके अय मणि अय मणि बुद्धवा प्रभा में मणिबुद्धि दो पुरुष अभिधावन कृत दौते त्वरपे जायमणिजान भ्रतमेव प्रभाव विषय करने वाले मणिज्ञान तो ये भ्रमे तो मने मने धावता धावता, धावता न लभ्यसे मणिर्दीप प्रभा प्रत्यता प्रभायां धातावश्यं लेत मणिर्मणि अवश्यम् मने दीप प्रभा अभिधावता मणिर न लभ्यते दीप प्रभा के प्रति जो दौड़ता है मणि प्राप्त करता है मणे प्रभावता मणिर अवश्यम लभ्य ते मणि है अंत में इसके साथ जुड़ना मणि प्रभायाम धावता मणि के प्रभा में जो दौड़ता है मणिबुद्धि करके अवश्यम मणिर लभ्य थे व मणि प्राप्त हो जाती है अथापि दीप प्रभा मणिबुद्धि कृतवा धावता पुरुष न मणिर लभ्योपलभ्य थे मणि प्रभा मणिबुद्धिया धावत मणिर लभ्य प्राप्त हो जाती है दोनों का भ्रम है, है। दोनों भ्रम पर एक हो गया संवादि भ्रम जो मणिप्रभा में मणिबुद्धि कर दौड़ा जिसको मणि मिल गयी और जो दीप मणिबुद्धि कि गया उसका भ्रम है और विसमवादी भ्रम है रमा भर त्या रमा